श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अट्ठाईस उनतीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी संसार का स्वरूप तथा ईश्वर लाभ का उपाय डॉक्टर और मास्टर श्याम पुकुर के दुमंजिले मकान में गए उस मकान के ऊपर बाहर वाले बरामदे में दो कमरे हैं एक की लंबाई पूर्व और पश्चिम की ओर है दूसरे के उत्तर और दक्षिण की ओर इनमें से पहले वाले कमरे में जाकर उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए हैं पास में डॉक्टर भादुड़ी तथा दूसरे भक्त हैं डॉक्टर ने नाड़ी देखी पीड़ा का सब हाल उन्होंने पूछकर कर मालूम किया क्रमशः ईश्वर के संबंध में बातचीत होने लगी भादुड़ी बात जानते हो क्या है सब स्वप्नवत डॉक्टर सब कुछ भ्रम है परंतु किसको भ्रम है और क्यों भ्रम है और सब लोग भ्रम जानकर भी फिर बातचीत क्यों करते हैं ईश्वर सत्य है और उसकी सृष्टि मिथ्या है इसमें मैं विश्वास नहीं कर सकता श्री रामकृष्ण तुम प्रभु हो मैं दास हूँ यह बड़ा सुंदर भाव है जब तक यह बोध है कि देह सत्य है जब तक मैं और तुमका भाव बना हुआ है तब तक सेव्य और सेवक भाव ही अच्छा है मैं वही हूँ इस तरह की बुद्धि अच्छी नहीं अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ किसी कमरे को चाहे तुम एक किनारे से देखो या कमरे के भीतर से देखो कमरा वही है भादुड़ी डॉक्टर से ये सब बातें वेदांत में है शास्त्र पढ़ो तब समझोगे डॉक्टर क्यों क्या ये शास्त्रों को पढ़ विद्वान हुए हैं और यही बात तो ये भी कहते हैं क्या बिना शास्त्रों को पढ़े हो नहीं सकता श्री राम कृष्ण अजय पर मैंने कितने शास्त्र सुने हैं डॉक्टर केवल सुनने से बहुत सी भूले रह सकती है आपने केवल सुना ही नहीं फिर दूसरी बातचीत होने लगी श्री रामकृष्ण डॉक्टर से मैंने सुना है तुम कहते हो कि मैं श्री राम पागल हूँ इसी से ये लोग मास्टर आदि की ओर इशारा करके तुम्हारे पास नहीं जाना चाहते डॉक्टर मास्टर की ओर देखकर मैं इन्हें पागल क्यों कहने लगा परंतु हाँ इनके अहंकार की बात अवश्य कही थी भला ये आदमियों को पैरों की धूल क्यों लेने देते हैं मास्टर नहीं तो लोग रोने लगते हैं डॉक्टर वह उनकी भूल है उन्हें समझाना चाहिए मास्टर क्यों सर्ण में क्या नारायण नहीं है डॉक्टर इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं तो फिर तुम्हें सबके पैरों की धूल लेनी चाहिए मास्टर किसी किसी मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है पानी सब जगह है परंतु तालाब में नदी में समुद्र में वह अधिक है आप फैराडे को जितना मानिएगा उतना ही क्या किसी नए बेलेचर आप साइंस को भी मानिएगा डॉक्टर हाँ यह मैं मानता हूँ परंतु ईश्वर को बीच में क्यों लाते हो मास्टर हम लोग एक दूसरे को नमस्कार इसलिए करते हैं कि सबके हृदय में ईश्वर का वास है इन विषयों को आपने न तो अधिक पढ़ा है और न इन पर विचार ही किया है श्री रामकृष्ण डॉक्टर से किसी किसी वस्तु में उनका प्रकाश अधिक है तुमसे तो मैंने कहा सूर्य की किरणें मिट्टी में गिरती हैं तो प्रकाश एक तरह का होता है पेड़ों में और तरह का फिर आईने में एक दूसरा ही प्रकाश देखने को मिलता है देखो ना प्रहलाद आदि और ये लोग क्या बराबर हैं प्रहलाद का जीवन और मन सर्वस्य ही ईश्वर को अर्पित हो चुका था डॉक्टर चुप हो रहे सब लोग चुप हैं श्री रामकृष्ण डॉक्टर से देखो यहाँ के लिए स्वयं को इंगित करके तुम्हारे हृदय में कुछ प्रेम का आकर्षण है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे चाहते हो डॉक्टर तुम प्रकृति के शिशु हो इसीलिए इतना कहता हूँ लोग पैरों पर हाथ रखकर नमस्कार करते हैं इससे मुझे कष्ट होता है मैं सोचता हूँ ऐसे भले आदमी को भी ये लोग बिगाड़ रहे हैं केशवसेन को उसके चेलों ने ऐसे ही बिगाड़ा था तुम्हें यह बतलाता हूँ सुनो श्री रामकृष्ण तुम्हारी बात मैं क्या सुनूँ तुम लोभी कामी और अहंकारी हो भादुड़ी डॉक्टर से अर्थात तुम में जीवत्व है जीवों का धर्म यही है रुपया पैसा मान मर्यादा का लोभ काम और अहंकार सब जीवों का यही धर्म है डॉक्टर ऐसा अगर कहो तो बस तुम्हारे गले की बीमारी देखकर चला जाया करूंगा दूसरी बातों की आवश्यकता न रह जाएगी तर्क अगर करना होगा तो ठीक ही ठीक करूँगा सब चुप है कुछ देर बाद श्री राम फिर भाजुड़ी से बातचीत कर रहे हैं